पर्यंत सर्वत्र बुद्धि आदि से लेकर सभी चले, आत् का आत्मा की भ्रांति का कारण है। बुद्धि आदि से बे पर्यंत सभी स्थानों पर आत्मा की भ्रांति का कारण कोई बुद्धि को आत्मा समझता है ये बताया था ना कल कोई क्या है बुद्धि को आत्मा समझता है कोई मन को आत्मा समझता है कुछ इंद्रियों को आत्मा समझता है कुछ देह को आत्मा समझते हैं तो तो बुद्धि आदि में आत्मा का भ्रम होता है तो आत्मा के भ्रम का कारण क्या है आत्म चैतन्य की प्रतीति आत्म चैतन्य की प्रतीति जैसे कि जपा कुसुम का रक्त वर्ण स्फटिक में प्रतीक होता है तो इस प्रतीक को व्यक्ति क्या समझता है ना तो आत्मा की आत्मा की चेतनता किसमें प्रतीक होती है बुद्धि आदि में तो बुद्धि आदि को व्यक्ति क्या समझ लेता है चेतन आत्मा ये हो गया था ना अच्छा और ये क्या था हाँ तो मतलब क्या है कि आत्म चैतन्य की प्रतीति तो होती ही है आत्म चैतन्य की प्रतीति तो मतलब आत्मा की चेतनता की प्रतीति तो होती ही है अतः कथ इस कारण ये देखना ऊपर था ना ये एक मिनट हाँ इस कारण आत्म विषय ज्ञान का विधान नहीं करना चाहिए क्यों ऐसा समझेंगे आत्मा की प्रसिद्धि होने के कारण किसकी प्रसिद्धि प्रसिद्धि आत्मा की होने के कारण है? एक मिनट अच्छा है कैसा प्रसन्न है पहले से अच्छा ऐसा समझ ना सभी में सभी में आत्मा के चेतनता की होने तो से, सभी में आत्मा की चेतनता की कहने का मतलब है चेतन आत्मा की प्रतीति सब में होने से या चेतन आत्मा का ज्ञान सभी में होने से चेतन आत्मा का किसमें बुद्धि आदि में चेतन आत्मा का ज्ञान बुद्धि आदि सभी में होने के कारण तो चेतन आत्मा का ज्ञान तो होता ही है किसी ने किसी रूप तो में तो अतः कर आत्म चैतन्य का ज्ञान होने के कारण आत्म विषय ज्ञान का विधान नहीं करना चाहिए आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान का विधान नहीं, नहीं करना चाहिए क्योंकि जो अज्ञात वस्तु होती है उसका ही विधान किया जाता है और आत्मा की चेतनता का ज्ञान तो सभी में हो ही रहा है वह अज्ञात नहीं है इसलिए उसका विधान नहीं।, नहीं करना चाहिए किसका आत्मा की आत्मा के ज्ञान का या आत्म चेतन आत्मा के ज्ञान का चेतन आत्मा है ना तो चेतन आत्मा का ज्ञान कहो आत्मा की चेतनता का ज्ञान कहो बातें ही है तरीम तो क्या करना चाहिए कहते नाम रूपादि अनात्म पदार्थों की अध्यारूप की निवृत्ति ही करना चाहिए नाम रूपादि अनात्म है ना अनात्म पदार्थों की अध्यारूप की निवृत्ति ही करना चाहिए जैसे सुक्ति में अध्यारूप किसका होता है रजत का सुक्ति में अध्यारूप किसका होता है रजत का होता है तो वहाँ जो आपको चक्षु से जो दिखाई दे रही है वो क्या है आपका रूप है और रजत क्या है उसका ये नाम है संज्ञा है तो ये नाम रूप दोनों क्या है ये वहाँ पर सुख्ती अधिष्ठान सुक्ति नहीं है ना सुक्ति में नाम रूप का आरोप हो रहा है तो अधिष्ठान सुक्ति तो नाम रूप नहीं है ना तो नाम रूप जो अधिष्ठान से भिन्न है और उसमें उसका क्या है कि वहाँ पर अध्यारोप हो रहा है ना नाम रूप का तो अध्यायरूप की यदि निवृत्ति कर देंगे जो आरोपित तो वहां पर रजत है उसकी निवृत्ति कर देंगे तो क्या शेष रहेगा अरिस्थान सुक्ति अरिष्ठान हाँ जैसे रज्जु में अध्यारोपित तो क्या है सर्फ तो जो प्रतीत होता है आंख से वो क्या हो गया रूप और सर्फ जो वैसा बोला जाता है वो क्या हो गया नाम तो वहाँ पे नाम रूप क्या है आरोपित है रज्जु में और आरोपित नाम रूप की निवृति कर देंगे तो क्या शेष रहेगा अरिष्ठान रज्जु शेष रहेगा तो वैसे ही कहते हैं कि ये नाम रूपी जो अनात्म पदार्थ हैं जैसे की यह चैत्र मैत्र है देवदत्त यज्ञदत्त ये, ये, ये सब क्या हो गए नाम हो गए और चक्षु से जो दिखाई देती हैं आकृतियां ये क्या हो गई रूप हो गए तो नाम रूप सभी क्या है अनात्मा है नाम रूप क्या है तो नाम रूप आदि अनात्म पदार्थों का अध्यारोप किसमें कर रखा है शुद्ध ब्रह्म में जो चेतन आत्मा है ना एक आत्मा है एक परमात्मा है उसने अनात्म पदार्थों का अध्यारूप कर रखा है अनात्मा क्या है नाम रूप तो नाम रूप आदि अनाथ पदार्थों के अध्यारूप की निवृत्ति ही करना चाहिए तो अध्यारोप की निवृत्ति करेंगे तो क्या शेष रहेगा हाँ अधिष्ठान आत्मा शेष रहेगा अब अधिष्ठान आत्मा अपना स्वरूप होने के कारण ज्ञात ही है अधिष्ठान आत्मा अपना स्वरूप होने के कारण क्या है? है वो ज्ञात ही है और उसी की चेतनता की बुद्धि आदि में प्रतीति होने से बुद्धि आदि को व्यक्ति चेतन आत्मा भ्रम से समझ लेता है पंक्ति लग जाएगी हाँ न आत्मचेतन विज्ञानम कार्यम का अध्ययन कर लेना कि आत्मचेतन का ज्ञान नहीं करना चाहिए आत्मचेतन का ज्ञान करना नहीं है आत्मचेतन का ज्ञान मतलब चेतन आत्मा का ज्ञान करना नहीं है यह मतलब है क्यों नहीं करना है नहीं क्यों नहीं करना है जो अभी बोला ना इसमें यहाँ पर दो बातें बताई गई कि नाम रूप आदि अनात्म पदार्थों की अध्यारोप की निवृत्ति ही करना चाहिए एक बात हुई ना और दूसरा क्या है का विज्ञान नहीं करना चाहिए ये कहा ना तो इस कथन में हेतु है अविद्या अध्यारोपित स्वर पदार्थ का रही यहाँ कुछ लिखाया था ना नहीं लिखाया है ना तो भी चल रहा है लिखिए लिख लो यहाँ पर थोड़ा समास वगैरा अविद्या अविद्य आत्मनि अध्याता ये का राहा। ये बुद्धियादिवर्वदारा हो गया तैय विशिष्टतया ताई, ताई ही एवा लिखाई क्या कहते कहते ना? तो उसको तो लगाएंगे पहले तो लिख लीजिए लिख जो लिखा है उसको पुनः मिला लो अविद्या आत्मनि अध्या ये बुद्धिया पदार्थ आकार कई विशिष्टतयानवात जो पंक्ति आ रही है ना अविद्यापित स्वर पदार्था ही तो इसी को लिखाया गया है यहाँ पर अविद्या अध्यारोपित स्वर पदार्था कार लिखा है ना इसी को समझाने के लिए जो है तो हमने लिखाया है, तो है कि वहाँ पर समास क्या है अविद्या अध्यारोपिता अविद्य अध्यारोपिता अविद्या के द्वारा अध्यारोपित अध्यारोपित करते कल्पित तो अविद्या के द्वारा आरोप किसका कर रखा है अविद्या के द्वारा किसने आरोप करते हैं व्यक्ति आत्मा में आत्मा में सबकी आ, का आरोप होता है तो अविद्या के द्वारा आत्मा में अध्यारोपित क्या अध्यारोपित है तो बताते हैं पंक्ति में क्या है देखना भाष्य में स्वर पदार्था है ना? तो इसको बताते हैं ये बुद्धिया स्वर पदार्था का रहा अविद्या अध्यारोपिता इतना तो क्या हो गया कर्म समास हो गया ना और फिर क्या कहेंगे अविद्या अविद्यापिता बुद्धिदि स्वर पदार्थाकारा के साथ कर्म धारे कर देंगे अविद्या का और बुद्धिकारा के साथ क्या करेंगे कर्म धारे अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित बुद्धि आदि स्वर्व पदार्थ कर लेना स्वर् पदार्थाकारा करेंगे सर्व पदार्थ पदार्थ यहाँ पर पदार्थ एवं आकार ऐसा समझ लेना बुद्धि आदि आदि से क्या लेना है आपको मन इंद्रिया और क्या था अव्यक्त आया था ना अव्यक्त भी आया था ना अच्छा तो अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित जो बुद्धि आदि सर्व पदार्थ बुद्धि आदि सर्व पदार्थ तो ये बृष्टि पदार्थ घटपट आदि भी ले सकते हैं सब ले सकते हैं वो तो समी तो वहां जो गिनाए गए ना क्या बुद्धि मन इंद्रिया देव अव्यक्त और इनके कार्य अंध सभी ले लेना ले भौतिक प्रसि तो अब पंक्ति लगाएंगे तो तय विशिष्ट तयी है ना तो तय से क्या ले, तय से क्या होगा अविद्या अविद्या स्वर पदार्थ पदार्था जो भाषण में लिखा है अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित बुद्धि आदि सभी पदार्थों के द्वारा बुद्धि आदि सभी पदार्थों के द्वारा ही विशिष्टत्व आत्मा का ज्ञान ज्या, होता है गृह मानक है तो इसको ऐसा समझिए आप जैसे की दे है ना तो आत्म चैतन्य का आभास इसमें होता है तो व्यक्ति इसको क्या समझता है आत्मा हम्म तो ये देखो जो कहते हैं ना कि ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म है तो ये भी ब्रह्म है, है ना सब कुछ ब्रह्म जो कहते हैं ना तो उसमें क्या इसको छोड़कर ही ब्रह्म कहा जाता है ना जैसे कि ध्यान देना यह क्या है कि सब कुछ ब्रह्म है, है तो आजकल जो शंकराद्वैत इस तरह पढ़ाया जाता है सब कुछ ब्रह्म है मतलब सबका अरिष्ठान ब्रह्म है यही मतलब है ना सब कुछ ब्रह्म इसका क्या मतलब है सबका अरिष्ठान ब्रह्म है तो यहाँ पर क्या है कि जब हम किसको समझते हैं चेतन ब्रह्म को समझते हैं ना तो विशिष्टत्व नहीं समझते है कैसे व्यक्तागत क्या सोचता है ये भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म ये भी ब्रह्म है ना तो जैसे कहेंगे कि यह घट ब्रह्म है तो ब्रह्म को कहाँ समझा आपने घट में किसने समझा घट में पट ब्रह्म है तो आपने ब्रह्म को कहा समझा पट में समझा ना तो वही है अच्छा बुद्धि ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म है बुद्धि ब्रह्म है मन ब्रह्म है इंद्रिय ब्रह्म है तो क्या है कि जो आपने निर्विशेष ब्रह्म को समझा या इन विशेषणों को लेकर समझा आपने इन विशेषणों को लेकर के समझा तो वही कहते हैं कि अविद्या के द्वारा आरोपित बुद्धि आदि सभी पदार्थों के द्वारा ही विशिष्टत्वेन आत्मा का ज्ञाय मानत तो है या विशिष्टत्वेन आत्मा आत्मा ज्ञात होती है किसके सभी पदार्थों के द्वारा सर्व पदार्थाकार है ना कि पदार्थाकार करते पदार्थ ये सभी पदार्थों के द्वारा विशिष्टत्वेन ही ऐसा समझ लेना सभी पदार्थों के द्वारा विशिष्टत्वेन ही आत्मा का ज्ञाय मानवत्व है या विशिष्टत्व आत्मा ज्ञात होती है कैसे ज्ञात होती है विशिष्टत्व किन विशिष्ट ये बुद्धि आदि सभी पदार्थों से विशिष्ट ठीक है या ऐसे समझो कि सब में आत्म का आभास होता है तो बुद्धि में क्या है कि बुद्धि में आत्मचैतन्य है कि नहीं है जैसे भूतले घटा सप्तमें तो विशेषण होता है ना तो बुद्धि में आत्म चैतन्य है तो बुद्धि क्या हो गई विशेषण है मन में क्या है आत्मचैतन्य है तो मन क्या हो गया विशेषण इंद्रिय में आत्मचैतन्य है तो इंद्री क्या हो गयी विशेषण और उससे विशिष्ट क्या हो गया ब्रह्म तो क्या है कि सभी पदार्थों के द्वारा विशिष्ट आत्मा का ज्ञान होता है और जो सभी पदार्थ कैसे हैं ये अविद्या के द्वारा कैसे हैं ये आरूपी थे ठीक है अब ये जो नाम रूप सभी पदार्थ नाम रूप हैं इनके द्वारा आरूपी आरोपित है नाम रूपों को आप छोड़ देंगे तो बुद्धि मन इंद्री दे अव्यक्त इन सभी नाम रूपों को छोड़ेंगे तो क्या रहेगा शुद्ध आत्मा रहेगा ना तो बुद्धि आदि के द्वारा विशिष्ट ज्ञान होता है और उनको छोड़ेंगे तो शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा तो इसलिए क्या है कि जो अनाथ पदार्थ हैं तो उनके अध्यारूप की निवृत्ति करना चाहिए उनके अध्यारूप की निवृत्ति करना चाहिए मतलब आत्मा में जगत नहीं है आत्मा में जगत नहीं है आत्मा में नाम रूप नहीं है ऐसा कौन लग गई अब आगे देखेंगे अतएव ही इस कारण ही क्या है यहाँ पर इस कारण ही विज्ञानवादीना बौद्धा हाँ विज्ञानवादी बौद्ध यहाँ पर देखेंगे ठीक है विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान व्यतिवेख वस्तु एवं अस्थिति प्रतिपन्ना हाँ, कि विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु ही नहीं है ऐसा मानने वाले होते हैं विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु ही नहीं है ऐसा मानने वाले होते हैं ध्यान देना अविद्या के द्वारा आरोपित सभी पदार्थों के द्वारा ही आत्मचेतन विशिष्ट ज्ञात होता है और सभी पदार्थों को छोड़ेंगे तो विशेषत्व ज्ञात होगा क्या आएगी ज्ञान रूप आत्मा ही ज्ञात होगा उससे अतिरिक्त कुछ ज्ञात होगा पंक्ति लगाएंगे तो इस कारण ही विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु ही नहीं है ऐसा मानने वाले होते हैं क्या मानने वाले होते हैं कि विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु ही नहीं है ज्ञान जैसे देखना शांकर में ज्ञान रूप आत्मा से अतिरिक्त कुछ है तो बौद्धों का भी क्या कहना है विज्ञान वस्तु ही नहीं है ऐसा मानने वाले होते हैं क्या स्व तत्व अभ्युत गमेन प्रमाणांतर निरपेक्षता या प्रतिपन्ना ऐसा भी कर लेना है यहाँ पर क्या तत्व संविदितमन और विज्ञान का स्व संवेदित स्वीकार करने के कारण है विज्ञान उनके यहाँ कैसा है बौद्धों के यहाँ भी क्या स्वयं प्रकाश है कैसा है तो जो स्वयं प्रकाश वस्तु होती है वो अपनी सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा करती है जैसे देखना ये वस्तु इसमें क्या प्रमाण है आप बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है जब छुई तो प्रमाण वस्तु है पर्वत में क्या है की वन्नी है इसमें क्या प्रमाण होगा अनुमान है ना? तो जो वस्तु जड है जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं है वो अपनी सिद्धि के लिए प्रमाण अंतर की अपेक्षा करती है और जो स्वयं अपने विषय में कभी संदेह होता है मैं हूँ या नहीं है या अपने को जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है क्या क्यों क्योंकि अपने कैसे है ज्ञान रूप है ज्ञान रूप वस्तु कैसी होती है स्वयं प्रकाश है अपने स्वयं प्रकाश है इसलिए अपने को जानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा हाँ स्वयं प्रकाश है मतलब वो स्वयं अपने को प्रकाशित कर रहे हैं स्वयं अपने को जान रहे हैं तो अब आप देखेंगे स्वयं प्रकाश वस्तु को जानने के लिए या स्वयं प्रकाश वस्तु को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ऐसी कहें की प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आत्मा नहीं प्रमाण से आत्मा की सिद्धि होती है या प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव होता है तो कुछ भी कहें लेकिन जब प्रमाण की प्रवृत्ति होगी जब आप प्रमाण की चर्चा करेंगे या प्रमाण का उपयोग करेंगे उससे पहले आप है कि नहीं है हे? आप अपनी सिद्धि के लिए या अपने से भिन्न किसी वस्तु की, की सिद्धि के लिए जब आप प्रमाणों का उपयोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं उसके पहले आप है कि नहीं है उससे पहले प्रमार है, तो है तो आपकी सिद्धि क्या है कि प्रमाण की प्रमाणांतर की अपेक्षा करती है क्या वही बताते हैं तो बौद्ध भी क्या कहते हैं कि विज्ञान का स्व संवेदक स्वीकार करने के कारण है किसका स्व संवेदित तू करते स्व संवेदित स्व संवेदत और विज्ञान का स्व संवेदत्व स्वीकार करने के कारण है। प्रमाणांतर निरपेक्षता प्रतिपन्न की प्रमाणांतर की निरपेक्षता को कहते हैं प्रमाणांतर की निरपेक्षता किसमें विज्ञान में विज्ञान की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है न तो अब इतना जरूर कह देते लोग कि वो क्या है व्यवहारिक वस्तुओं को मानते नहीं है बौद्ध हम व्यवहारिक वस्तुओं को मानते हैं ऐसा कह कर करके लोग भेंट से भी कर देते विज्ञान उनके यहाँ अधिष्ठान है इनके यहाँ भी अधिष्ठान है अच्छा वो क्या मानते हैं बौद्ध व्यवहारिक वस्तु नहीं मानते और शंकर मत में क्या व्यवहारिक वस्तुओं को माना जाता है यही है लेकिन व्यवहारिक वस्तु वास्तव में होती है क्या तो बात तो वही जाके आ जाती है अंतथा वो कहने के लिए ही हो जाता है अच्छा ये जो हाँ? कल्पित हाँ? हाँ? तो तो वो भी बुद्धि विचार भी समाप्त हो जाते है बाद में बाद तो में भी चिंतन ही तो करना है की ये आत, देह आत्मा नहीं है, है ना इंद्रिया आत्मा नहीं है मन आत्मा नहीं है विचार ही तो है ना और बाद में क्या है की बुद्धि भी शांत हो जाती है और क्या बुद्धि से ही होगा आगे देखेंगे तस्मात का इस कारण किस कारण से जो ऊपर हेतु बताया ना कि स्वयं प्रकाशक होने के कारण निर्पेच, निर्पेच होने से या से या वो ले लेना जो विशिष्ट तो है ना जो वही ले, ले लेना कि बौद्ध मत बोल दिया ना बीच में अभिद्ध्या, अभिद्ध्या, ये अविद्या अविद्या अध्याय स्वर पदार्थ आकार विशिष्ट या गृह माण इसलिए तस्मात से ले लेना अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्र ब्रह्मी कर्तव्य इस कारण ब्रह्म में अविद्या के द्वारा ब्रह्म में अविद्या के द्वारा होने वाले अध्यारोप का निराकरण मात्र करना चाहिए ब्रह्म में अविद्या के द्वारा होने वाले अध्यारोप का निराकरण मात्र करना चाहिए अध्यारोपण करते अध्यारोप किसका अध्यारोप नाम रूप जो अनाथ पदार्थ नाम रूप जो अनाथ पदार्थ सदैव सोम इधम सृष्टि के पूर्व काल में क्या था एक ब्रह्म में था उसमें नाम रूप तो नहीं थे ना तो नाम रूप को छुड़ करके आप उस परमात्मा को समझ सकते हैं जो पहले था वो अभी भी है नाम रूप का भी हमने आरोप कर रखा है ये मतलब है। जो पहले था वो अभी भी है पहले नाम रूप नहीं थे अभी क्या है नाम रूप हो गए है तस्मात कर इस कारण ब्रह्मी ब्रम्ह में होने ब्रह्म में अविद्या से होने वाले नाम रूप के अध्यारूप का किसका अध्यारूप पंक्ति लगाने के लिए देखो ऊपर था नाम रूपाधि अनात्मा अध्यारोपण यही था ना और यहाँ अविद्या अध्यारोपण है ना तो पूरा समझ लेंगे कि अविद्या के द्वारा होने वाले नाम रूपाधि अनात्म पदार्थों के अध्यारोप की निवृत्ति मात्र करना चाहिए तू ब्रह्म ज्ञान में यत्न न यहाँ भी कर्तव्य का अध्ययन कर लेंगे किंतु ब्रह्म ज्ञान में यत्न नहीं करना चाहिए क्यों किन्तु ब्रह्म ज्ञान में यत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म अपना आत्मा होने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है आत्मा होने के का कारण अत्यंत प्रसिद्ध है लग अब देखेंगे आगे जैसा हम अन्य क्रम से पढ़ रहा हूँ मैं अत्यंत प्रसिद्ध हम है ना मतलब ब्रह्म में अत्यंत प्रसिद्ध है। अपना जो जो अपना स्वरूप होता है अत्यंत प्रसिद्ध होता है प्रसिद्ध करते ज्ञात समझ ज्ञात समझिए बात वो अप्रसिद्ध नहीं है ब्रह्म में अत्यंत प्रसिद्ध सुविज्ञ सुविज्ञ का मतलब जिसको सुगमता से जाना जा सके उसे कहते हैं सुविज्ञे ब्रह्म में अत्यंत प्रसिद्ध सुविज्ञ अत्यंत निकट आसन चरम का क्या अर्थ है अत्यंत निकट ब्रह्म में अत्यंत प्रसिद्ध सुविज्ञ अत्यंत निकट तथा अपना आत्मरूप होने पर भी क्या होने पर आत्मरूप होने पर भी वो आत्मा है ना अपना आत्मरूप होने पर भी आप ऊपर चलिए अविद्या अविद्याल्पित की अविद्या के द्वारा कल्पित अविद्या के द्वारा क्या कल्पित है नाम रूप अविद्या से ही नाम रूप समझते हैं ना कि ये घट है ये पट है ये ये वृक्ष है ये है सब अलग अलग जो घटपट आ को समझ रहे हैं किसके कारण अविद्या के कारण अविद्याण ही कल्पित नाम रूप है तो अविद्या के द्वारा कल्पित नाम रूप भेदक आकार जो भेदक आकार है क्या है वो नाम रूप जिनके कारण क्या भेद प्रतीत हो रहा है अविद्या के द्वारा कल्पित नाम रूप भेदक आकार नाम रूप ही विशेष आकार है विशेष आकार करते अविद्या के द्वारा कल्पित नाम रूप विशेष आकार विशेष आकार का क्या अर्थ है भेदक आकार है ना ब्रह्म तो क्या है कि सभी विशेष से रही थे सभी भेदक आकारों से रही थे अविद्या के द्वारा कल्पित नाम रूप विशेष आकारों के द्वारा या नाम रूप भेदक आकारों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि होने से नष्ट हुई बुद्धि होने से इन भेदक आकारों के कारण क्या होता है बुद्धि का अपहरण हो जाता है बुद्धि का नाश हो जाता है इसलिए व्यक्ति क्या है कि भिन्न भिन्न द्वैत प्रपंच को देखता है और एक परमात्मा को नहीं देखता है अविद्या के द्वारा कल्पित नाम रूप भेदक आकारों के द्वारा अपृत हुई बुद्धि होने के कारण अप्रीत बुद्धि का अपृत बुद्धि वाला अफ्वा प्रत्य ना की अपृत बुद्धि होने के कारण अभिवेकी नाम अभिवेकियों के लिए अभिवेकी नाम है ना नीचे अभिव्यकियों के लिए अप्रसिद्ध दुर्विज्ञ अति दूर तथा भिन्न जैसा प्रतीत होता है कौन ब्रह्म? पंक्ति दोबारा लगाएंगे ब्रह्म में अत्यंत अत्यंत प्रसिद्ध निकट तथा अपना आत्मा होने पर भी तथा अपना आत्मा होने पर भी अविद्या से कल्पित नाम रूप भेदा काकारों के द्वारा अप्रीत बुद्धि होने के कारण या नष्ट विबुदि होने के कारण अभिवेकी नाम अभिवेकियों के लिए अप्रसिद्ध है उसके विपरीत है पहले अत्यंत प्रसिद्ध था ना तो यही अभिवेकी के लिए कैसा है अप्रसिद्ध है वहाँ सुविज्ञ था तो अभिवेकी के लिए दुर्विज्ञ वहाँ था ना तो अभिवेकी के लिए क्या यहाँ पर और आत्मभूत मतलब अपना आत्मा अपना आत्मा तो अपने से भिन्न है ना उसके विपरीत क्या अन्यू की भिन्न जैसा प्रतीत होता है ना तो भेदक आकारों से बुद्धि जो है ना ऐसी क्या है की अब बुद्धि का अपहरण हो जाता है तो भिन्न भिन्न समझता है ऐसा तो इन नाम रूपों को छोड़ करके यदि विचार करो तो सब एक एक आत्मा ही है और एक आत्मा के ही ये सब क्या है विभिन्न नाम रूप हो गए ऐसा ये और क्या, क्या? और का आत्मा का से ये पहले आया ना पहले पाठ में बुद्धि के द्वारा आभाषित क्या है मन आया था ना बुद्धि जैसे जफा कुसुम का आभाष किसमें होता है इस में तो स्पटिक को व्य क्या समझता है रक्त रक्त होता है जपा कुसुम उसका आभास इस में है तो स्पटिक को क्या समझता है वो रक्त हाँ तो जपा कुसुम का आभास में होता है स्फटिक में मतलब जपा कुसुम की रक्तिमा का आभास होता है रक्तिमा का आवास होता है ना स्वयं अपने आप को अपने आप से जानना है वहाँ तो अंतर बाहर है नहीं है अब क्या है कि उसी प्रकार नहीं नहीं आत्मा का आभास किसमे होता है बुद्धि में किसमे होता है बुद्धि में आत्मा का आवास बुद्धि में मतलब आत्म चैतन्य का आवास बुद्धि में आत्म चैतन्य का आवास बुद्धि में मतलब आत्मा के चैतन्य चैतनता का आवास बुद्धि में तो बुद्धि को व्यक्ति क्या समझता है चेतन आत्मा ये आवास जो है ये काल से परीक्षित निर्मल बुद्धि में है कि पहले ऐसी ये पहले ऐसी है तो बुद्धिता अपेक्षा करते नहीं ये आभास तो अनादिकाल ऐसी चल ही रहा है क्या तो है कि अंत्याग्रहण की निर्मलता से तो उसका क्या है कि विवेक करके प्रथक समझना है बुद्धि साधना के द्वारा तो प्रथक समझना है ना साधना के बिना वो क्या है कि ऐसा है वो आभास हो रहा है ऐसा अत्यंत निर्मल बुद्धि नहीं अत्यंत क्या होता है कि जो अत्यंत बुद्धि है वो निर्मल बुद्धि है वो आत्मचेतन के आकार की होती है ये बताने का मतलब है आत्मचेतन में जो बुद्धि जो है ना आत्मचेतन के आकार की हो जाती है निर्मल आत्म चैतन्य के आकार की होती है मतलब आत्मा के आकार की, की हो जाती है ये बताया वहाँ पर निर्मल बुद्धि किसके आकार की होती है आत्मा के आकार की होती है मतलब निर्मल बुद्धि से आत्मा को जाना जाता है ये मतलब है वहाँ पर तो आत्मा की निर्मल बुद्धि में में होती फिर क्रमशः इंद्रियों में नहीं नहीं नहीं भाई आत्मा का ज्ञान आत्मा के आकार की बुद्धि क्यों होती है जब वो आत्मा शुद्ध बुद्धि होगी आत्मा के समान निर्मल होगी आभास की बात वहाँ पर नहीं है वहाँ आत्मा के ज्ञान की बात है वहाँ उस पर अगर है ना आत्मा के ज्ञान होगा मतलब आत्मा के आकार की बुद्धि कब होगी जब आत्मा के समान निर्मल होगी ये वहाँ बताया गया है न आभा का संबंध वहाँ नहीं है वहाँ तो ये फिर ये अलग से बताया कि मात्र में क्यों होती है आत्मदृष्टि इंद्री में क्यों होती है वो अलग बताया है वह आत्मा के आकार की बुद्धि के लिए बताया है कि बुद्धि बुद्धि आत्मा के आकार की होती है ऐसा अलग अलग है अब ध्यान देना बाह्य आकार निवृत बुद्धि नाम किन्तु बाह्य आकार से निवृत्त हुए बुद्धि वाले साधकों की बाह्य आकार से निवृत हुई बुद्धि वाले साधकों को बायाकार क्या लेना है आपको ये अविद्या के द्वारा अध्यारोपित नाम रूप विशेषाकार है अविद्या के द्वारा अध्यारोपित नाम रूप जो भेदक आकार है जिनके कारण क्या होता है भेद प्रतीति होती है तो बायाकार क्या हुआ आपके नाम रूप है बाह्याकार नाम रूप से निवृत्त हुए बुद्धि वालों को क्यूँकी नाम रूप से बुद्धि निवृत हो गई है वो सब में क्या है? एक है सब कुछ उनके लिए सब कुछ क्या है अद्वैत है की बाह्यकार से निवृत्त हुई बुद्धि वाले और वो कैसे लो, लोग हैं जिनको प्राप्त हुई गुरु और परमात्मा की कृपा वाले गुरु आत्मा है ना ऐसा ऐसा लगाइएगा जिनकी नाम रूप इन बाह्य आकारों से बुद्धि निवृत्त हो गई है तथा जिनों ने गुरु और परमात्मा की कृपा प्राप्त कर ली है उनके लिए एक साथ ऐसा कर सकते किंतु प्राप्त हुई प्राप्त हुई गुरु और आत्मा की कृपा वाले तथा वाय आकारों से निवृत्त हुई बुद्धि वाले मनुष्यों को अथा परम इस आत्मा से पर सुख रूप सुप्र सिद्ध सुविज्ञेय और स्वास्थ्य से निकट पर अत्यंत निकट ना मतलब कोई वस्तु नहीं है लग जाएगा से हुई लग से हुई से बुद्धि बुद्धि बुद्धि वाले वाले मतलब नाम नाम रूप रूप वालों तथा बुरु और परमात्मा की कृपा जिन्होंने प्राप्त की है उनके लिए अथा परम इस आत्मा से पर सुख रूप सुप्रसिद्ध सुविधे और अत्यंत निकट कोई वस्तु नहीं है तो सुख रूप कौन है आत्मा सुप्रसिद्ध कौन है आ, आत्मा सुप्रसिद्ध मतलब पहले से जानते हैं और सुविज्ञे मतलब और भी उसको जान मतलब मुक्त रूप में अत्यंत प्रसिद्ध तो पहले ही है और सुविज्ञ किस रूप में सुविज्ञ और अत्यंत निकट कोई वस्तु नहीं है किसकी अपेक्षा अपने स्वरूप की अपेक्षा तथा क्या उत्तम और वैसा कहा है कि प्रत्यक्ष धर्म इत्यादि प्रत्यक्षागम धर्मम इत्यादि से यही बात कही है की वो अत्यंत निकट है अच्छा देख लेना के तू पंडितम मन तू के चित पंडितम मन किन्तु तो कुछ पंडित मानने वाले क्या है कि आत्मान पंडितम मन्यते पंडितम मन की अपने को पंडित मानने वाले जो पंडित नहीं है कि पंडित मानते है किन्तु अपने को पंडित मानने वाले इति आहू आहु क्रिया का करता है पंडितम मन लग जाएगा किन्तु कुछ अपने को पंडित मानने वाले कहते हैं ऐसा कहते है क्या कहते हैं की आत्मा का निराकारत्व होने के कारण आत्मवस्तु का निराकारत होने निराकार होने के कारण या आत्मवस्तु निराकार होने के कारण बुद्धि आत्मवस्तु ना उधि आत्म वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाती है बुद्धि आत्मा को नहीं प्राप्त कर पाती मतलब बुद्धि आत्मा को नहीं जान पाती है बुद्धि आत्मा को क्यों नहीं जान पाती है क्योंकि आत्मा कैसा है निराकार बुद्धि कहने का मतलब है बुद्धि जिन जिन वस्तुओं को जानती है वो सभी वस्तुओं कहती है आकार वाली ऐसी होती है और आत्मा तो कोई आकार नहीं है इसलिए क्या है की उसको बुद्धि नहीं जान पाती है समझी लगेगी कि निराकार आत्मवस्तु का निराकारत्व तो होने के कारण बुद्धि आत्मवस्तु ना उधि आत्मवस्तु को नहीं जान पाती है अतः इस कारण से इस कारण से की आत्म बुद्धि के द्वारा आत्मवस्तु का ज्ञान न होने से अतः इस कारण सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस् सम्यक ज्ञान निष्ठा दुखे नुसाध्या है ना समझना कि दुख समझ लेना की तुम ना सकते थे शक्य दुख है नफी ना सकते थे ये सम्यक ज्ञान निष्ठा अत्यंत असाध्य है समझ लेना दुख तुम ना सकते थे ऐसा समझ लेना की सम्यक ज्ञान निष्ठा दुसाध्य है अच्छा दुष्कर है और भी यही है इसका ये जो है ना ये, ये कुछ लोग कहते हैं तो बहुत लोग ऐसा कब कहते हैं ना कि निराकार है उसको बुद्धि कैसे जान पाएगी है ना? तो भाष्यकार कहते हैं सत्यम एवं ये ठीक है पर किसके लिए ठीक है गुरु संप्रदाय रहित नाम गुरु परंपरा से रहित तथा वेदांत शास्त्र का श्रमण न करने वाले अत्यंत वाय विषयों में आसक्त बुद्धि वाले तो ध्यान देना कि वो जो कि जो कहते हैं ना क्या कहते हैं कि निराकार आत्मा है इसलिए बुद्धि उसको नहीं जान पाती है तो ये कथन सत्य है पर किसके लिए सत्य है कि गुरु परंपरा से रहित वेदांत का श्रमण न करने वाले अत्यंत बाय विषयों में आसक्त हुई बुद्धि वाले तथा समय प्रमाणेश यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाणों में परिश्रम न करने वाले मतलब यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाणों को समझने में परिश्रम न करने वालों के लिए एवं सत्यम या कथन सत्य हैं। यह कथन इस प्रकार सत्य है को हाँ मतलब क्या है कि की समय यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाणों में परिश्रम न करने वाले मतलब यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाणों को ना जानने वाले प्रमाणों को न जानने वाले मनुष्यों के लिए एवं सत्यम का इस प्रकार का कथन सत्य है तो जो कहते हैं कि निराकार होने कारण बुद्धि नहीं जान पा उसको नहीं समझ सकती है तो ऐसा जो लोग कहते हैं वो कैसे हैं गुरु परंपरा से रईफ हैं क्योंकि ध्यान देना श्रुति ये भी तो कहती है दृश्य तेतु अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मी मुंडक है न कि दृश्य तेतु अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मी सूक्ष्मदर्शी मनुष्यों के द्वारा शुद्ध बुद्धि के द्वारा उसको जाना जाता है स्मृति कहती है जानने के मन अनु मन से दृष्टव्य मन के द्वारा ही उसका साक्षात्कार करना चाहिए यदि उसको जाना ही नहीं जा सके तो विधान व्यस्त होगा कि नहीं होगा और जब ये आता है यथो तो वाचुनिवर्तन थे प्राप्त मनशा सा मन के सही वाणी लौट आती है लौट आती मतलब मन वहां से लौट आता है मन उसको नहीं जान पाता इसका मतलब है अशुद्ध मन नहीं जान सकता यही मतलब है शुद्ध मन तो जानता ही है शुद्ध मन तो उसको जानता ही है लेकिन शुद्ध मन जानने पर भी उसके परिच्छेद को जान सकता है क्या परिचय समझते सीमा नहीं जान अनंत है ना यही साथ तात्पर्य है सर्वथा नहीं जाना जाता ये मतलब नहीं है नहीं जाना जा सके तो क्या है कि ब्रह्मज्ञान का भी विधान करने वाले वाकी सब हो गए तो वही कहते हैं कि गुरु परंपरा से रहित वेदांत का श्रमण न करने वाले तथा वेदांत का श्रमण न करने वाले अत्यंत वाय विषयों में आसक्त बुद्धि वाले तथा यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाणों को समझने में परिश्रम न करने वाले मनुष्यों के लिए एवं सत्यम इस प्रकार का कथन सकते हैं अब ध्यान देना इसका मतलब क्या है जो गुरु परंपरा से ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है कि जो गुरु परम्परा वाले हैं वेदांत का श्रवण करने वाले हैं वाय विषयों में जिनकी बुद्धि आसक्त नहीं है यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाणों को जो समझते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो तो वो, वो ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि यात्र को नहीं जान पाती निराकार होने के कारण कह सकते हैं नहीं कह सकते तो उनके तो फिर नहीं कह सकते हैं तो जो वैसा नहीं है तो समय ज्ञान निष्ठा दुसाध्य नहीं है लोग कहते हैं कि जड़ बुद्धि वो तो कैसे जान सकती है आत्मा को तो जानता कौन है स्वयं प्रकाश है तो स्वयं प्रकाश कब से है अनाधिकाल से तो स्वयं प्रकाश आत्मा के रहते आपकी दुख निवृत्ति हो गई क्या तो क्या दुख निवृत्ति तो नहीं हुई ना तो दुख निवृत्ति के लिए ही तो शास्त्र विधान कर पाएगी आत्मा का साक्षात्कार कीजिए अब साक्षात्कार यदि हो ही नहीं तो विधान करना व्यर्थ होगा कि नहीं होगा शास्त्र वचन ही संगत होंगे लोग कहते छोटी सी बुद्धि जो है इतनी बड़ी ब्रह्म को कैसे जानेगी आपकी आप कितनी बड़ी है तो हिमालय कितना बड़ा है लेकिन आप जानते कि नहीं जानते उसको जान पाते नहीं जान पाते है? आप कहेंगे हिमालय कह नहीं, नहीं देखा है, तो है? करते है ना बुद्धि के द्वारा कहा अविद्या के द्वारा अध्यारोपित नाम रूप की निवृत्ति करना है को तो तो नहीं नहीं यहाँ ये यह बोलते हैं कि आत्म आत्मतत्व तो को तो प्रसिद्ध है उसको जानने का प्रयास नहीं करना है बल्कि अध्यारोपी की निवृत्ति करने है, साधना भी एक प्रक्रिया है कि जो जो विचार उठे ना मैं दे हूँ मैं दे नहीं हूँ ऐसा निर्णय करो है ना दे से भिन्न पे को समझो यह निश्चय हो गया की मैं दे नहीं हूँ साधना करते करते आगे फिर क्या अतीन्द्रीय वस्तु क्या है मन मन तो देह से भिन्न है प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है तो मन की अपेक्षा क्या है वो अंतरंग ये वो देख की अपेक्षा अंतरंग वस्तु है तो कभी मन को आत्मा समझा जा सकता है कौन समझ सकता है मन को आत्मा तो साधना करके मन को देखेगा ऐसे गप करने से कुछ नहीं होता है है ना मन को तो पता ही चलता है मन क्या है है ना वो भी थोड़ा जो है ना दे बुद्धि से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है ना साधना करके जो है समझ गया दे आत्मा ना इसे अलग कोई वस्तु है अलग उसको क्या दिखाई दिया मन है ना क्योंकि मन से ही संचालित होकर सभी जो है ना कार्य होते हैं तो सोचेगा कि है मन आत्मा है ऐसा तो अब क्या है कि फिर विचार करके देखना है कि मन आत्मा नहीं है मैं आत्मा हूँ और वो मन नहीं हूँ तो मन की निवृत्ति कर दी मन की क्या दिया फिर और देखा विचार करके उससे उस, उस रूप में क्या हुआ बुद्धि तो निश्चित हो गया कि मन जो है आत्मा नहीं है मन हमारा स्वरूप नहीं है एक तो आरोपी से छोड़ दिया फिर बुद्धि तो साधना करते करते फिर बुद्धि दिखाई दी तो कोई पहले उसको भी क्या समझ सकता है वो आत्मा फिर समझाइए भी क्या आत्मा नहीं है तो सब ये साधना के स्तर हैं ये केवल इसे पढ़ने पढ़ने से कुछ होता नहीं कहने से है कहते कोई मन को आत्मा मानते बुद्धि को आत्मा मानते अरे मन देखा है क्या तुमने तो नहीं देखा है तो तुमको क्या पता कि जब वो आत्मा है या आत्मा से भिन्न तुम्हारा अनुभूति तो है नहीं बात बनाने से क्या होता है साधना करके आती उसको भी देखो वो आत्मा नहीं है वो भी अनुभव करो साधना की बातें होती है केवल पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है तभी जो है ना सबसे ज्यादा दुर्दशा पढ़ने पढ़ाने वालों की आदत होती है साधना कोई यही नहीं जीवन में भगवत भजन है ही नहीं सुबह से लेकर शाम तक वही शास्त्र विचार हो रहा है तो क्या होगा अभ्यास तो हो रहा है दोनों चाहिए साधना भी चाहिए स्वाध्याय भी चाहिए जीवन में है ना, आगे ना। जो अध्ययन किया है उसकी अनुभूति के लिए प्रत्यक्ष करने के लिए साधना चाहिए दोनों जीवन में होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि अच्छा बुद्धि से, से ज्ञात होगा ज्ञान नहीं करना हाँ ये इन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं तद विपरीता नाम तू तो उससे विपरीत विपरीत कौन हुए गुरु परम्परा वाले है वेदांत का श्रमण किया है और बायो में जिनकी बुद्धि आसक्त नहीं है और यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाणों को समझने वाले है तो उससे विपरीत लोगो को तो कहते हैं कि जो विपरीत बुद्धि वाले हैं तो उनकी द्वैत वस्तु में सद्बुद्धि होगी द्वैत वस्तु में तो ब्रह्म बुद्धि नहीं होगी ना तो जो नाम रूप द्वैत है, है वो बताते हैं विपरीत मनुष्यों की लौकिक ग्राय ग्राहक रूप द्वैत वस्तु में ये ग्राय मतलब क्या ये गेय पदार्थ है और ग्राहक का क्या अर्थ है ज्ञाता है है ना ये ज्ञाता ज्ञाता उपलक्षण से आप ज्ञान को भी समझ लेना वित्तीय ज्ञान को उससे विपरीत मनुष्यों की लौकिक ग्राय ग्राहक रूप द्वैत वस्तुओं में सद्बुद्धि अत्यंत दूरसाद है या सद्बुद्धि को करना अत्यंत कठिन है नित नाम कर नि अत्यंत है लौकिक ग्राय ग्राहक रूप द्वैत वस्तुओं में सद्बुद्धि करना अत्यंत कठिन है वो क्या है कि द्वैत वस्तु में सद्बुद्धि कर सकते हैं द्वैत क्या है नाम रूप है तो इन सब जो अधिष्ठान आत्मा है उसमें इनकी सदबुद्धि होती है सदबुद्धि किसमें होती है हाँ आत्मा में परमात्मा में ही सद्बुद्धि होती है और इनमें सद्बुद्धि नहीं होती है वो सबको ब्रह्मी समझता है ना तो ब्रह्म में सद्बुद्धि है उसकी नाम रूप में सद्बुद्धि नहीं है नाम रूप तो आगमापाई है नाम रूप कैसे आगमापाई आने जाने वाले हैं उसको सद्बुद्धि करना अत्यंत कठिन है क्यों कठिन है क्योंकि उसके लिए आत्म से अतिरिक्त अन्य वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है क्योंकि उसके लिए आत्म से अतिरिक्त अन्य वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है अब देखो जब मिट्टी से घट बनता है सराव बनता है मिट्टी से अनेक सारे जो है ना पात्र बनते बहुत सारे पात्र बनते मिट्टी से कुंभकार करता है मिट्टी से अनेक पात्रों को बना देता है घटादी पात्रों को तो जिस समय मृतिका को तैयार करता है तो कोई मनुष्य ने क्या देखा जाकर के मृतिका है प्रातः काल देखा स्वयं काल वहाँ देखा जो तमाम घटादी बहुत सारे पात्र बने हुए हैं प्रातः काल क्या थी मृत्यु का घटादी बहुत पात्रों को देखा विवेकी क्या समझता है ये घटादी सब क्या है मृतिका ही थे पहले पहले क्या थे मृतिका ही थे तो जो विवेकी है वो क्या सोचता है कि ये सब कुछ क्या है ये ही है जगत क्या है ब्रह्म ही है और वहाँ पर क्या है कि ये ये घटादी मृतिका ही पे घटादी में क्या हो गया है नाम रूप आ गए है ना नहीं ने, नाम रूप आ गए है तो नाम रूप के कारण ये तो भेद समझ में आ रहा है किसके कारण भेद समझ में आ रहा है नाम रूप के कारण भेद समझ में आ रहा है तो नाम रूप को छोड़ करके देखो तो क्या है मृतिका ही तो है तो वैसे नाम रूपों को छोड़कर देखो क्या है ये ब्रह्म ही क्या भिन्न जैसा भिन्न वास्तव में नहीं है सब परमात्मा ही है अब पंक्ति देखेंगे कहा गया पाठ अपना यथाचा एसदाचा और जिस प्रकार यह ऐसा ही है जिस प्रकार यह ऐसा ही है अन्यथा ना अन्य प्रकार का नहीं है ये बात हमने कही दी है गीता में ये बात हमने कही दी है क्या कि आप चेतन से अस्त्र की उपलब्धि नहीं होती है जो यहाँ पर आया है अच्छा और जैसे या ऐसा ही है अन्यथा ना अन्य प्रकार का नहीं है ऐसा हम पहले कह आए हैं कौन कह आया भाष्यकार ने क्या भगवता उत्तम भगवान ने कहा श्याम जागर की भूता तो उन्हें कि संसारी प्राणी जिसमें जागते हैं ब्रह्मदर्शी मुनि के लिए वो क्या है रात्रि है तो संसारी प्राणी को सब समझते रहते हैं वो ब्रह्मदर्शी के लिए क्या है वो रात्रि है एक अभिन्न परमात्मा को जानता है उसके लिए क्या है सब ये तस्मात इस कारण से बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एवं आत्मस्वरूप अवलंबने कारणम तस्मात वही अर्थ कर लेना आत्मचेतन से अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की उपलब्धि न होने से ऐसा लगा लेना ऊपर से ले लेना देख लेना फिर कोई समस्या आकार कल आकार रूप भेद बाह्य आकार क्या है आपके नाम रूप बाह्य आकार क्या है हाँ कि नाम रूप को विषय करने वाली भेद बुद्धि की निवृति ही बाह्य आकार को विषय करने वाली भेद बुद्धि बाह्य आकार को विषय करने वाली भेद बुद्धि बाह्य आकार को विषय करने वाली भेद बुद्धि नाम रूप को विषय करने वाली भेद बुद्धि की निवृति ही आत्म स्वरूप के अवलंबन में कारण है आत्म स्वरूप के अवलंबन में आत्म स्वरूप का अवलंबन कब हो पाएगा जब भेद बुद्धि की निवृति करेंगे इस कारण नाम रूप को विषय करने वाली भेद बुद्धि की निवृति ही आत्मस्वरूप के अवलंबन में नाम स्वरूप के आलम्बन में कारण है तब आत्म स्वरूप का आलम्बन हो पाएगा जब भेद बुद्धि को छोड़ेंगे भेद बुद्धि को छोड़ेंगे सब परमात्मा ही है ऐसा ऐसा अनुसंधान करना है ही करते क्योंकि ना ही आत्मा नाम कि किसी किसी मनुष्य का किसी काल में किसी मनुष्य का किसी काल में अपना आत्मा अप्रसिद्ध प्राप्त है अथवा उपाधेय नहीं हो सकता है क्योंकि किसी मनुष्य क्योंकि अपना आत्मस्वरूप का सिद्ध लगाना किसी मनुष्य का अपना आत्मा या किसी मनुष्य का अपना आत्मस्वरूप किसी काल में अप्रसिद्ध हो सकता है अज्ञात हो सकता है क्या और प्राप्त हो सकता है क्या प्राप्त उसे कहते हैं जिसको प्राप्त किया जाए है ना तो वो क्या है कि अपना स्वरूप होने के कारण अपने को सरा प्राप्त है अलग तो कभी है नहीं तो प्राप्त नहीं है वो है नहीं है और उपाधे ही नहीं है का मतलब है त्याज्य उपाधे का क्या रहा है तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि वो क्रिया साध्य नहीं है क्रिया आ, क्रिया अनित्वस्तु होती है, है ना जो नित्य वस्तु है, है, है अप्रसिद्ध ही तस्वनी ही करते क्योंकि तस्मीन आत्मनी अप्रसिद्ध उस आत्मा की अप्रसिद्धि होने पर अस्वारा सर्वा प्रवृतियान की सभी प्रवृत्तिया अस्वार्थ होने लगेंगी ये ध्यान देना व्यक्ति जो कुछ भी करता है अपने सुख के लिए करता है अपने लिए करता कि नहीं करता भाई व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा वो तो क्या सोचेगा इससे हमको सुख मिलेगा वो होम करेगा यज्ञ करेगा तप करेगा दान करेगा जब करेगा किस उद्देश्य से करेगा किससे हमको सुख मिलेगा तो सभी प्रवृत्तियाँ मनुष्य की स्वार्थ होती है कैसी होती है कहीं तो वो बड़े परोपकारी है दूसरे का बड़ा भला करते हैं दूसरे का भला क्यों करते हैं कि उससे कुछ अदृष्ट उनको मिलेगा परलोक में सुख मिलेगा कभी मिलेगा तो भी प्रवृत्ति कैसी ऐसी विस्वार्थ है वो निष्काम व्यक्ति है वो ऐसा निष्काम है वो अपने लिए स्वर्गादी भी नहीं चाहता है तो, तो लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना दूसरे का भला किए नहीं रह सकते हैं भला करने भी उनको सुख मिलता है और नहीं भला कर पाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा तो वो प्रवृत्ति भी कैसी हो गई स्वार्थी हो गई उनकी कैसी हो गई तो व्यक्ति की जितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं वो सभी अपने लिए होती है किसके लिए अपने लिए ही होती है यज्ञ दान तब होंगे जिससे हमको सुख मिलेगा ऐसा सब अपने लिए ही होती है प्रवृतियाँ और जो व्यक्ति बिक, जिस व्यक्ति की यज्ञ दान तब होम आदि में प्रवृत्ति होती है तो वो व्यक्ति जो है अपने को जानता है कि नहीं जानता है जो व्यक्ति दे, मतलब देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व समझेगा ही नहीं वो परलोक के साधन यज्ञ आदि कर्म कर सकता है, है? जो देह को ही आत्मा मानने वाला व्यक्ति तो क्या है परलोक के साधन यज्ञ आदि कर्म को नहीं करेगा क्योंकि आत्मा रहेगा ही नहीं तो कौन भुक्ता बनेगा तो यागा कर्मों को कौन करता है जो कि आत्मा की बात आ रही समझ में तो अब क्या है कि वो तो आत्मा कैसा है प्रसिद्ध है ना आत्मा कैसा है प्रसिद्ध है तभी क्या है कि वो सभी स्वार्थ की अपने लिए सभी प्रवृत्तियों को करता है और आत्मा यदि अप्रसिद्ध हो जाएगा तो सभी प्रवृत्तियाँ स्वार्थ के मतलब अपने लिए हो पाएंगी पंक्ति लगाएंगे क्योंकि प्रसिद्ध उस आत्मा के प्रसिद्ध न होने पर उस आत्मा के प्रसिद्ध न होने पर मतलब कैसे होने लगेंगी जबकि वास्तव में होती कैसी है वो स्वार्थ होती है क्यूँकी उस आत्मा के प्रसिद्ध होने पर सभी प्रवृत्तियां अस्वार्थ होने लगेंगी अच्छा नाचा दे आदि अचेतनाथ कल भाई तुम कि दे आदि अचेतन पदार्थों के लिए उन प्रवृत्तियों की कल्पना नहीं कर सकते हैं दे आदि अचेतन पदार्थों के लिए उन प्रवृत्तियों की कल्पना नहीं कर सकते हैं परलोक में सुख मिलेगा इसलिए कि यज्ञ आदि करता है तो इस दे के लिए करता है क्या नहीं ना अपने लिए कोई व्यक्ति करता है चेतन के लिए प्रवृत्तियाँ स्वार्थी स्वार्थी हाँ स्वार्थी है पर के लिए नहीं है देह को कष्ट देकर व्यक्ति करता है अच्छा काम की दे आदि अचेतन पदार्थो के लिए दे की दे चेतन के लिए उन प्रवृत्तियों कल्पना नहीं की जा सकती है सुखार्थम सुखम सुख सुख के लिए सुख नहीं है सुख अपने लिए है सुख के लिए सुख है क्या सुखार्थम सुखम ना सुख के लिए सुख नहीं है वह दुखार्थम सुखम या दुखार्थम दुखम ना ले लेंगे यहाँ अथवा दुख के लिए दुख नहीं होता है आत्मापत्ति साधन क्या सर्व व्यवहार से संपूर्ण व्यवहार या संपूर्ण प्रवृतियाँ आत्मा को सुख आत्मा को सुखानुभूति कराने में चरितार्थ होती हैं। सर्व व्यवहार से अर्थ है संपूर्ण प्रवृत्तियाँ आत्मागति का अर्थ है आत्मा आत्म आत्मा की अनुभूति मतलब आत्मा को सुखानुभूति आत्मा को सुखानुभूति कराने में चरितार्थ होती है क्या और संपूर्ण व्यवहार या संपूर्ण प्रवृतियाँ अवगति करते अनुभूति आत्मा को सुखानुभूति कराने में चरितार्थ होती हैं सभी प्रवृतियाँ क्यों की अपने को सुख हो इसीलिए व्यक्ति सब कुछ करता है तो तस्मात उस कारण से कि मतलब सभी प्रवृत्तियां आत्मा को सुखानुभूति कराने में चर्चा होने के कारण जैसे अपने देह के परिच्छेद के लिए या अपने देह को जानने के लिए अन्न प्रत्यक्ष अन्न प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती मतलब प्रत्यक्ष से अतिरिक्त प्रमाण की अपेक्षा प्रत्यक्ष से हम जानते हैं जैसे अपने देह को जानने के लिए अन्न प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है उससे भी आत्मा को अंतरतम होने के कारण अंतरतम का क्या है अंतरंग देह भी अंतरंग कौन है आत्मा सबसे अंतरतम आत्मा है कि उससे भी या आत्मा को उससे भी अंतरतम होने के कारण या अंतरंग होने के कारण है कि आत्मा के ज्ञान के प्रति प्रमाण अंतर की अपेक्षा नहीं है या किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है ध्यान रखना हो वहां प्रैक्टिस से अच्छी प्रमाण की अपेक्षा नहीं देह जानने के लिए आत्मा को जानने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा हाँ प्रति करते है कि आत्मा के ज्ञान के प्रति किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है इसलिए विवेकियों की आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्ध है विवेकियों की आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्ध है या सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है यह निरा अप्रत्यक्ष मते समझ लेना जिनके मत में भी जिनके मत में ऐसा जिनके मत में ज्ञान अपनी समझ लेना जिनके मत में ज्ञान भी निराकार है और अप्रत्यक्ष है ज्ञान भी कैसा है निराकार है और अप्रत्यक्ष है ध्यान देना कुछ बौद्ध दार्शनिकों के मत में ज्ञान अनुमेय ज्ञान कैसा है हाँ ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं या है ज्ञान कैसा है अनुमेय है ज्ञान तो घट्टी मांसक के मत में भी अनुमेय है घट्टी मांसक के मत में भी ज्ञान कैसा है अनुमेय है अनुमान से जानते हैं घट ज्ञात हो गया तो घट ज्ञात कौन हुआ घट तो ज्ञातता किसने आई घट में ज्ञान के बिना घट में ज्ञातता आ सकती है तो ज्ञातता लिंग के द्वारा यह मालूम होता है कि हमको ज्ञान हुआ समझा घट ज्ञात हो गया ज्ञात हुआ मतलब ज्ञान का विषय हुआ घट, तो घटना किसने आई घट में ज्ञान के बिना ज्ञात आ सकती है ज्ञातता आई है इससे क्या मालूम हुआ हमको ज्ञान हुआ है तो ज्ञात लिंग के द्वारा ज्ञान क्या है और है प्रत्यक्ष में ज्ञान उस में ऐसा समझेंगे भारत में क्या अब देखेंगे जिनके मत में ज्ञान भी निराकार है और अप्रत्यक्ष है उनके मत में भी गेगति ज्ञान वसा योग का ज्ञान है ना कि किय वस्तु का ज्ञान ज्ञान करके ज्ञान की अधीनी है गे वस्तु का ज्ञान ज्ञान की अधीनी है गेय अवगति कर लेना गे वस्तु का अनुभव गे वस्तु का अनुभव ज्ञान वसा ज्ञान की अधीनी है गेय का अनुभव किसके अधिन है हाँ जेया उगति है गेव वस्तु का अनुभव ज्ञान के अधीन ही है इसलिए ज्ञान अत्यंत इसलिए ज्ञान सुखादी की तरह अत्यंत प्रसिद्ध है ज्ञान सुखादि की तरह अत्यंत प्रसिद्ध है सुखादी वक्त एवं लिखा है ना कि एवं है एव होना चाहिए एवं नहीं इस प्रकार इसी है कि इस प्रकार ज्ञान सुखादि की तरह अत्यंत प्रसिद्ध ही है एवं पाठ है एवं नहीं है इत अभ्युंत ऐसा जानना चाहिए ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुदेश्य पूर्णस्णमा पूर्णमे उच्य से